तो यह हमारे साथ राजेंद्र पवार है जो बोसरी में रहते हैं और बिजनेस करते हैं और मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ आज के इस विशेष मुलाकात में हैं, तो उन्ही से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से राजेंद्र पवार जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार बचपन से मुझे एक्सरसाइज करने की बहुत आदत थी क्योंकि तो मैं एक्सरसाइज में कुश्ती खेलता था कराटे खेलता था तो बहुत मुझे एक्सरसाइज करना चाहता था सुबह पाँच बजे उठता था एक्सरसाइज वगैरह करता था एक्सरसाइज करने के बाद शिवजी का मंदिर है उसमें जाता था पानी वगैरह डालता था उसके उसकी पूजा करता था बहुत करता था और मैं आलंदी से बोसरी हर रोज़ रनिंग भी करता था तो आलंदी से बोसरे आते वक्त एक छः महीने के बाद मेरा पैर में फ्रैक्चर आ गया उस कारण मैंने ना फिर ये सब एक्सरसाइज बंद कर दिया फिर घर में गीता पढ़ना चालू किया हर रोज गीता पढ़ते पढ़ते फिर मैंने सोचा कि अभी मेडिटेशन सीखेंगे मेडिटेशन क्या है देखेंगे तो फिर ध्यान करने लगा श्री कृष्ण को ध्यान करने लगा फिर मैं मंत्र जपने का शुरुआत किया okay. उस मंत्र में भी एक मंत्र था आगोरी मंत्र <laughs> तो वो मेरा गुरु बोलता गुरु जी बोलते थे कि आप ये मंत्र जपो गाड़ी भी रुक जाएगी पेड़ भी जल जाएगा तो मैंने फिर मंत्र जपना चालू किया वो मंत्र भी ऐसा है कि ओम रीम पुरस्पुर परसपुर गुरु घोर कर तुम चट चट पचट पचट, पचट कह वम वम बन बन गाते गाते चा अगर मंत्र आता है हान हान पटे सोहा ऐसे मंत्र जपता था लेकिन मन शांति मन में शांति नहीं मिलती थी फिर भी मैं आशांत होता था फिर मैंने सोचा कि अभी शांति कहाँ मिलती इसके बारे में मैं बहुत दूर दूर तक सब सबकी सब जगह गया लेकिन एक एक बार ऐसा हुआ कि बोसरे में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी तो उस प्रदर्शनी में गया तो देखा मैंने क्या है क्योंकि मैं सोच रहा था कि शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले, ये सब करने के बाद भी मुझे नई शांति मिल रही थी तो फिर मैंने फिर वो जो आ, पोस्टर्स।, पोस्टर्स है वो पढ़ने लगा तो एक भाई था उसने मुझे बहुत कम आवाज़ में बहुत अच्छा सुनाया सब फिर मैंने सोचा कि ये भाई क्यों कम बात कर रहे हैं क्यों स्लोली बोल रहे हैं तो उसके वाइब्रेशन मुझे आ रहे थे कि शादी फिर मैंने सोचा कि ये जहां जाते वहां जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे फिर मैं ये ब्रह्मा कुमार में ज्वाइन हुआ तो वो ज्वाइन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यही ठीक है तो फिर मैंने भगवान का भगवान को याद करने चालू किया और याद करने के बाद बहुत अच्छा हुआ कि मेरा तबीयत भी अच्छी बन रही थी, अच्छी थी और मन भी अच्छा बन रहा था शांति भी बहुत अच्छी मिल रही थी और उससे फिर बहुत गुना मेरे पास उस टाइम पैसा भी कम था तो उसके बाद मेरे पास पैसा भी आना चालू हुआ मेरा धन भी बढ़ गया धन भी अच्छा हुआ तंदुरुस्त हुआ और मन भी अच्छा हुआ ये बहुत सब अच्छी फायदे हुए अभी मैं हर रोज़ मेडिटेशन करता हूँ राजेंद्र पवार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप शांति की खोज में निकले थे और पहले जो एक्सरसाइज करते थे जिसमें आपको थोड़ा सा पैर में लगा जिसके वजह से आपने सारे एक्सरसाइज बंद किया और फिर भी आपका एक खोज जारी रहा कि शांति कहाँ मिलेगा और शांति की खोज में आप जब सोचने लगे बहुत सारी चीज़ें करने लगे और उसके साथ में आपको आखिरी में एक मेडिटेशन का जो रास्ता मिला उससे आपके जीवन में शांति मिली और आपकी जो है पैसे की कमी थी वो भी दूर हो गई और आप ऑलराउंड हेल्थ जिसको कहते हैं वो आपको मिलना शुरू चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा और मैं हमारे सभी लिसनर से भी यही कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पर रेगुलर अगर मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने कमियों को दूर कर सकते हैं और शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं और शक्ति के माध्यम से हम मेहनत करते हैं तो वो सारी प्राप्तियाँ हमको मिल जाती जिसकी चाहत हम रखते हैं आइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा राजेंद्र प्रवार आपसे आपके परिवार के बारे में बताइए आपके घर के बारे में बताइए कौन कौन है आपके घर में मेरे परिवार में मेरे एक वाइफ है और एक लड़का है वो भी सुबह हम जब चार बजे उठता हो अभी तब वो लोग भी पाँच दस मिनट वो भी उठते मेडिटेशन करते और ये बात है कि मेरी और मेरे मिसेज का कभी झगड़ा नहीं हुआ ये सबसे मेन बात है कि क्योंकि वो भी सोचते कि ये अच्छे हैं तो मेरे बारे में भी अच्छे सोचते हैं और वह सपोर्ट बहुत करते हैं लड़का भी बहुत अच्छा है पिताजी खेती करते थे पहले सब पिताजी और माँ घर का काम करती थी जो वो दोनों भी ली है लेकिन उनके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है राजेंद्र पवार जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपने जो अपने बारे में बताया और घर में जो शांति है और आपके आपने अपने वाइफ के बारे में बताया कि वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं और उसकी वजह से घर में जो है शांति बनी रहती है चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा राजेंद्र जी एक फिल्मी गीत जो आपको बहुत पसंद आता हो जिसको आपको लगता है कि ये बहुत ही प्यारा सा गीत है तो ऐसे गीतों के बारे में एक गीत जो आपका पसंदीदा गीत है उसके बारे में बताऊँ मैं जब भी ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन होने के पहले मुझे सब जगह मैं देखता था तो मुझे लगता था कि देख तेरे संसार के क्या हालत हो गई भगवान ये मुझे बहुत बार गीत आता था आ, मुझे अच्छा लगता था देख तेरे संसार के हालत क्या हो गई भगवान इतना बदल गया है इंसान हर जगह देखता था तो हर एक इंसान बदल गया है तो स्वार्थ के पीछे पैसे के पीछे सब झगड़ा कर रहा कुछ ऐसा लगता था तो उसके बाद में अब मुझे लगता है कि ये गाने से आप भी मैं ये गाता हूँ कि हे ईश्वर सब कुछ अच्छा है सब कुछ अच्छा हुआ और सब कुछ अच्छा होने वाला है ये गाता हूँ चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि आप जब मेडिटेशन नहीं करते थे तो आपको लगता था जो प्रदीप जी का गाना है आ, देख तेरी संसार की क्या हालत हुई भगवान तो ये गाना जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई रहती है हम दुनिया को देखते हैं तो वो सारा चित्रण जो है वर्तमान समय में जिस तरह का दुनिया है उस तरह का चित्रण के उस गीत के माध्यम से हमको पता चल जाता है और आज भी वो गाना जो है उतना ही सटीक है जितना उन्होंने गाया उस समय और वो सारी चीज़ें आज भी घट रही है जिस तरह से उस गीत में वर्णन किया तो क्यों ना चलिए अभी ब्रेक लेते हैं और प्रदीप जी का एक खूबसूरत भजन सुनते हैं देख तेरे संसार की क्या हो गई हालत भगवान आप सुना है रेड मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कुराते रहो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 बड़ा बेढंगा आज आदमी बना लफंगा कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा नाच रहा नर होकर नंगा छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान कितना बदल गया इंसान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 भक्त रहीम के बंदे रचते आज परे के धंदे कितने ये मक्कार ये अंधे देख लिए इनके भी धंदे इन्हीं की काली कर तू से हुआ ये मुल्क मसान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 बस में न झगड़ते बने हुए क्यों खेल बिगड़तेहे लाखों घर ये उजड़ते क्यों ये बच्चे मात बिछड़ते फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में राजेंद्र प्रवार जी से बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया कि आज संसार की जो हालत है उसे देखकर उन्हें प्रदीप जी का गाना याद आ गया जो हमने अभी सुना और आपको लगता है कि आपको भी ये गाना बहुत पसंद है क्योंकि इस तरह के गाने जो है कहीं ना कहीं हमें फिर से एक बार सोचने लगा देता है ये गाना कि क्या है ये संसार और कैसे हमें रहना चाहिए इसके बारे में बताता है और मैं चाहूँगा कि अभी जैसे हमारे युवा साथी है उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे युवा जो है आज कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा शक्ति है देश का लेकिन फिर भी उसके बारे में आपके क्या विचार है ये युवा शक्ति जो है सही मार्ग पर जाए और थोड़ा सा उनमें जो है वो जल्दबाजी है तो वो जल्दबाजी ना करें उनको लगता है कि मोबाइल्स में जितना फास्टो काम हो रहा है वैसे ही मैं सब मेरा भी मेरे भी जीवन सही वैसे ही बनाओ लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला जल्दबाजी करेंगे तो फायदे कम होते लेकिन आप हर बात के लिए नियम और संयम होना जरूरी है अगर युवा के पास नियम और संयम ये दोनों बातें आ गई तो उनकी जीवन शैली जो है वो बहुत अच्छी बन सकती है उनके जीवन में शांति भी आ सकती है और शक्ति भी आ सकती है और खुशी भी आ सकती है तो ये बातें जल्दबाजी में नहीं मिल सकती है तो उन हर टाइम ज़्यादा जोश में आना जल्दबाजी में झगड़े करना ये बातें किसी को सुख नहीं देती है तो जो जिससे हमें सुख अच्छा मिलता है वो चिरकाल के लिए सुख मिल जाता है वो करें। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी दोस्तों को भी ये बातें अच्छी लग रही होगी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि आपके युवा अवस्था में आपने किस तरह का जीवन किया है क्या किया आपने उसके बारे में मेरी युवा व्यवस्था में अवस्था में मुझे पहले से पूजा पाठ करना बड़ों दर्शन लेना ये सब बातें मुझे पहले से ही ज़्यादा अच्छी लगती थी और बड़ों का रिगार्ड रखना ये सब मुझे लगता था कि इसमें मेरा फायदा है पहले पहले मैं कुत्ते के भी पैर पड़ता था गाय के पैर पड़ता था सब पड़ता था लेकिन इसमें मुझे नहीं मिलता था लेकिन हाँ, मुझे कम से कम मेरी बुद्धि तो अच्छी हो रही थी और आजकल जो युवा है मैं देखता हूँ हर एक अठारह साल के बाद बीस साल के बाद हर एक युवा कोई व्यसन कर रहा है तो मुझे वो देख के बहुत दुख होता है तो मुझे लगता है कि हर एक विवाह ने व्यसन करने के बदले कुछ अच्छी चीज़ें खाई जैसे बादाम है काजू है पिस्ता है उससे शरीर भी अच्छा बनेगा और घर वाले भी खुश हो जाएंगे युवा व्यसन में जाने के बाद मात माता पिता को इतना दुख होता है माता पिता भी बहुत नाराज होते हैं तो इससे संसार भी बिगड़ जाता है उनका जीवन भी बिगड़ जाता है नमस्कार रेडियो मधुबा नाइनटी पॉइंट फोर फिल्म विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग राजेंद्र पवार जी से बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि किस तरह से युवा शक्ति जो है इस तरह से अपना जीवन जो है जी रहा है उसके बारे में हो उन्होंने चित्रण किया एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आज के युवा काफी व्यसन के अधीन हो रहा है तो क्या व्यसन छोड़ने का कोई तरीका है आपके पास जो बता सकते हैं आप युवाओं को युवाओं को अगर व्यसन की आदत लगी हुई है तो उन्होंने उसकी जगह हर सुबह पाँच बजे छः बजे उठकर कर वॉक करना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए जिम में जाना चाहिए या वो और कुछ वर्कआउट करना चाहिए इससे मानसिक संतुलन अच्छा हो जाता है और बहुत सी अच्छी आदतें लग जाती है अगर नेचुरलिटी कहाँ है तो वहाँ थोड़ा सा बैठना चाहिए अगर हो सकता है तो कोई मंदिर में जाकर पाँच दस मिनट मेडिटेशन करें इससे भी उनकी बुद्धि अच्छी हो सकती है और वो बुद्धि अच्छा होने के बाद व्यसन भी छोड़ सकता है राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से व्यसन छोड़ा जा सकता है इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीका आपने बताया कि तो कहीं ना कहीं जो है नेचुरल जो कुदरत का स्थान है वहाँ पर घूम फिर घूम सकते हैं थोड़े दिनों के लिए अपने आप को उस जगह पर ले जा सकते हैं और जिस तरह से पेड़ों के बीच में या कुदरत के नज़ारे देखने से जो हमारे मन में बदलाव आते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती हैं जिसके वजह से हम व्यसन या फिर इस तरह के गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बात मैंने बताया कि आप व्यसन के बजाय थोड़ा एक्सरसाइज करिए थोड़ा मन को मेडिटेशन में लगाइए इससे भी आपका व्यसन छूट सकता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे लोग प्रेरणा देते हैं तो आपके जीवन में ऐसे कौन महान संत या कौन महान लोग हुए हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं उनके बारे में बताइए मेरे जीवन में तो ऐसे बहुत से साधु संत भी आ गए तो मेरे एक गुरु थे जिसे मैंने पहले बताया कि मैं मुझे वो मंत्र देते थे तो उनकी भी आ, सोच बहुत अच्छी थी और कोई ऐसे ब्रह्म बाल ब्रह्मचारी भी मेरे साथ रहते थे तो उन लोगों के साथ रहने से मेरा जीवन भी अच्छा बन गया और हर एक ने अगर सोचा कि मुझे भी उन लोगों के बड़ों के साथ जैसे कि समाज में जो अच्छी व्यक्ति है और जिनको कुछ व्यसन नहीं कुछ नहीं है समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनकी उनके साथ रहेंगे तो आप लोगों का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा स्वामी विवेकानंद के बहुत सी किताब मैंने पढ़ी है तो उनका जीवन जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी लगता था कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए लेकिन हर एक तो स्वामी विवेकानंद तो नहीं बन सकता लेकिन उसकी उन्होंने जो भी रास्ते बताए उसके ऊपर तो जरूर चल सकता है और राजेंद्र जी बहुत तो ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है कई बार हम लोग संत महात्माओं की किताब पढ़ते हैं या उनके प्रवचन सुनते हैं तो मन में एक शांति आती है उस तो देर के लिए हमें भी लगता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए लेकिन फिर वो संगत भूल जाते हैं या उन बातों को भूल जाते हैं हम अपने कारोबार में आ जाते हैं या रास्ते में आते हैं तो फिर हम लोग दूसरा कुछ सोच लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ अच्छी बातें अगर हमारे दिमाग में रहता है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप खुद एक बिजनेसमैन है तो हमारे युवा साथियों के लिए कई बार जो है वो लोग नौकरी वगैरह नहीं मिलता है तो बहुत लोग जो है आत्महत्या करते हैं या फिर टेंशन में रहते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनके लिए अगर बिज़नेस करना है तो किस तरह से शुरुआत करें और कैसा अच्छा बिजनेस करें उसके बारे में चलिए हर एक युवा सोचता है कि बिज़नेस कैसे करे कि मेरे पास पैसा नहीं है मुझे कोई एक्सप्रियस नहीं है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है लेकिन जिसको आगे बढ़ना है ना उसको सप, ना सपोर्ट की जरूरत होती है ना पैसे की ज़रूरत होती है ना प्रस्ती की ज़रूरत होती है कोई कोई बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसका नॉलेज भी नहीं है तो मेरा खुद का उदाहरण ये है कि मुझे कपड़े की कुछ भी नॉलेज नहीं थी और मेरे पास ना पैसा था न सपोर्ट करने वाले थे फिर भी मैंने पहली बार जब भी पैंट पीस जो पैंट पीस रहता है शूटिंग का वो काट काटा तो एक बाजू में एक हुआ और दूसरे बाजू में एक बीस हुआ बोले तो क्रॉस कट रहे है मेरे से बोले तो मुझे बनिन कित कौन सी साइज आती है या शर्ट कितना साइज आता है वो भी नॉलेज नहीं था कुछ भी नहीं था फिर भी मैंने चालू किया लेकिन मैंने चालू जब भी किया तभी मुझे मेरे मन में निगेटिविटी नहीं थी <coughs> कि मैं हार सकूँगा या जीत सकूँगा मैंने कभी हार या सोची ही नहीं थी मुझे लगता था कि मुझे अच्छा होने वाला है मेरा अच्छा ही होगा तो निगेटिविटी जब भी आती है तो हर एक का डिप्रेशन हो जाता है डिप्रेशन में आते हैं तो फिर बिजनेस नहीं कर पाते हैं और जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए ये सोच अपने हर एक को कमज़ोर कर देते हैं थोड़ा थोड़ा अगर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ पा भी सकते हैं और सबसे मेन है कि आपने आपके जीवन से निगेटिविटी हर बात में आज का युवा भी हर बात में निगेटिविटी करता है तो अच्छा हो जाए बुरा हो जाए लेकिन हर बात में सब बात में अच्छा ही होने वाला है ये समझ के हर एक कोई तो अगर बिजनेस करता है तो उसमें भी बहुत अच्छी इनकम भी मिलती है पहचान भी होती है और दूसरे कोई हर बिजनेस रहेगा तो कोई अन पहचान वाले भी आते हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाती है उनसे भी दोस्ती हो जाती है तो बिजनेस के बहुत बिजनेस भी बढ़ता है मेरा बिजनेस भी बहुत बढ़ा इनकम भी बढ़ा और बाकी की जो भी है प्रॉपर्टी सब सब कुछ मिला खुशी मिली आनंद मिला बहुत अच्छे महाराज लोग हैं वो भी इधर आते थे उनसे भी मुलाकात हुई बहुत से महाराज लोगों के साथ भी मुलाकात हुई कोई दूसरे भी लोग आते थे राज राजनीतिक वाले तो उनसे भी मुलाकात हुई पहचान हुई उनसे दोस्ती भी हो गई तो बिजनेस करेंगे आप तो बहुत अच्छा फ़ायदा भी है उसमें और पहचान भी बढ़ती अगर आप सर्विस करते हैं तो एक दो लोगों से या पचास सौ लोगों से या हज़ार लोगों से मुलाकात हो जाएगी या पहचान हो जाएगी लेकिन बिजनेस में आप लोकल लोगों को तो पहचान सकेंगे आपको लाखों लोग पहचानेंगे बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा है हर एक कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको में पैसे की ज़रूरत नहीं है खाली अपने अपने आगे बढ़ने की हिम्मत चाहिए हिम्मत रखेंगे तो हर एक को मदद तो मिलती ही है ओके okay, राजेंद्र पवार बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि हम लोग आज के समय में काफ़ी चीज़ें जो है करते रहते हैं कहीं ना कहीं एक सोच रहता है कि मैं सफल हूँगा नहीं होंगा ऐसे कई विचार चलते हैं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ऐसे जो विचार करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हिम्मत करने में पीछे हो जाता है लेकिन आपने जो बात बताई मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप दिल से करिए अच्छा सोच के करिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ करिए तो आपका बिज़नेस सफल होगा और बिज़नेस करने से दो फायदे हैं एक तो आपको अपना जो है जीवन अच्छा बनता है और दोस्ती आपकी अनेक लोगों से हो जाती है जिसकी कोई गिनती नहीं और वही चीज़ आप नौकरी करते हैं तो सीमित लोगों के साथ आपकी दोस्ती बनती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि राजेंद्र पवार जिससे अच्छी बातें हो रही हैं और जाते जाते एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे मुझे लगता है कि हर एक ने कुछ मैं हर रोज पाँच पुण्य करना चाहता हूँ हर रोज पाँच पुण्य करता हूँ पुण्य से बढ़ेंगे पुण्य जितना आपकी जमा हो जाएगा उतने आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी अगर आप न, मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो आपका वो एक वोरा तैयार होता है और वो भी आपको सुरक्षित रखेगा तो हर एक, एक ने अपनी नैतिकता अच्छी संभालनी चाहिए ओके okay, राजेंद्र पवार बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पुण्य करने से पुण्य जमा होगा और अच्छा कर्म करो अच्छा फल पाओ बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि आप मेडिटेशन करिए मेडिटेशन से भी आपको ऊर्जा मिलता है जिससे आप सकारात्मक कर्म कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर और कुछ नई बाते बातें सुनाते रहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से आज के लिए बस इतना ही सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहोते रहो